खीर का भोग खीर का भोग लगाना का भूषुंडी का वर्णन करना है पीपल की पूजा सूर्य की तरफ मुंह करके हे का भूषुंडी महाराज मुझे जो ध्यान की अवस्था में आपकी पूजा के बारे में बताया गया है उसको मैं पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ इसमें कोई त्रुटि मेरे द्वारा किए गए कार्य में अथवा मेरे परिवार द्वारा किए गए कार्य में कोई त्रुटि हो जाती है तो मैं परिवार समेत क्षमा प्रार्थी हूँ तथा मेरे परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करें श्रद्धा से किया गया कर्म है हे हैितृदेव महाराज आज अमावस्या के दिन मैं सह परिवार की ओर से अमावस्या को पितरों के लिए तर्पण के लिए पीपल के वृक्ष के के वृक्ष में जल का अर्पण कर रही हूं यह जल आप सभी पितरों को प्राप्त हो उसके बाद धागा बांधना ये जो वस्त्र का धागा आप सभी पितरों को वस्त्र रूप प्रदान कर रही हूँ तिलक प्रदान करना हल्दी बोल अभिषेक करना सफ़ेद तिल धूप दीप जलाना दीप पीपल के नीचे कर रही हूँ सफ़ेद तिल धूप दीप जलाना मैं ये दीप दान पीपल के नीचे कर रही हूँ जिससे आपके लोक में देव प्रकाश हो नैवेद्य अर्पित कर रही हूँ ये जो नैवेद्य है ये मैं आपको अपने परिवार की तरफ से अर्पित कर रही हूँ यह निवेद्य को यह निवेद्य आपको प्राप्त हो अपने परिवार को अपनी वंशबेल को बनाए रखना गायत्री का जाप करना